लावे मन के लगाए प्रभु पावे जैसे भुवंगम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 मन के लगाए प्रभु पावे जैसे सती चढ़ी सत ऊपर अपनी काया जरावे मातू तो पिता सब कुटुम तिया गये सुरति पिया घर लावे मन के लगाए प्रभु पावे धूप दीप नैवेद्य अग जा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 तस्मिन शब्दे तुमले लो महर्षण भीमसेनो महाबाहू प्राणतद् गोबृषो यथा उस गर्जना में भीमसेन ने ऐसी साढ़ के समान गर्जना की गोबृष के समान गर्जना की के महाराज इतने हाथी चिंगार रहे थे इतने कई लाख हाथी कई लाख घोड़े चिंग, चिंग, हाथी चिंगार रहे थे घोड़े हिन्ना रहे थे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 विराट ने भयंकर युद्ध उसके साथ किया है बड़ा भयंकर युद्ध हुआ उस युद्ध में महाराज न पुत्र पितरम जगे न पिता पितावा व पुत्र मऊरुषम न भ्राता भ्रातरम तत्र स्वस्त्रीय न च मातुला इतना भयंकर युद्ध था महाराज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 ब्रह्म देवता आकाश में खड़े हैं धन्य है इस महावीर को इसका साथ देखो भगवान परशुराम को युद्ध में संतुष्ट करने वाले उर्धरे ब्रह्मचारी नैष्ठिक ब्रह्मचारी महान वीरव्रती योद्धा भीष्म के साथ यह लड़ रहा है महाराज जी आपको क्या बता भीष्म के छक्के छुड़ा दिए भीष्म पितामह के छक्के छुड़ा दिए पांडवों की सेना में सिंगनाद होने लग गया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 और आज आग भीष्म आदि वीरों ने समझ लिया ये अभिमन्यु नहीं है ये अर्जुन साक्षात अर्जुन आ गया है अभिमन्यु को अर्जुन माना सत् सत्ववंत ममन्यंत साक्षात धनंजयम ऐसे लगा साक्षात अर्जुन आ गए अभिमन्यु बहुत क्रुद्ध हैं जैसे काल का जेठ का सप्ताह हुआ सूर्य हो ऐसे तप रहे हैं महापराक्रम्यु अब महाराज 25-30 वर्ष के युवा थोड़ा चल लें थोड़ा काम हो जाए अब महाराज बहुत परेशान है क्या करें? बहुत परेशान है यह है इस देश का युवा शिक्षा लें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 भयंकर पराक्रम दिखाते हुए वीरगति को प्राप्त हुए आपको ध्यान होगा कौन उत्तर जो उत्तर अर्जुन के अर्जुन ब्रमला के रूप में उनको सारथी बनाकर ले गए थे आज वे उत्तर वीरगति को प्राप्त हो गए उत्तरम वही हतम दृष्ट वैराटा तरह कृत वर्मा गर्मा चितम दृष्ट शल्यम अवस्थितम शेक क्रोधात प्रज ज्वाला अपने भाई उत्तर को मारा हुआ देख कर के और शल्य को कृतवर्मा के रफ पर बैठा हुआ देख कर के शल्य ने उत्तर का वध किया है विराट पुत्र श्वेत क्रोध से जल उठे ये श्वेत उत्तर के भाई ही थे ये महाराज इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष लेकर के आए और भयंकर युद्ध महारथी अतिवीर अतिरथी महावीर शल्य के साथ युद्ध करने लग गए महाराज आज राजकुमार श्वेत ने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 सारी सेना कौरवों की चित्र बितर हो गई थी तब स्वयं सेनापति पितामह युद्ध करने के लिए आए लेकिन महाराज इतना भयंकर युद्ध किया श्वेत ने इतना भयंकर युद्ध किया के गजोहतः शिवश्छिन्नम मर्म भिन्नम हयोगतः आहतः को भी नहीं वासी भीष्मे निग्न ती भीष्म जी के पराक्रम से पांडवों के पक्ष का कोई नहीं बचा जो घायल न हुआ हो और श्वेत के पराक्रम से कौरवों में कोई ऐसा नहीं बचा जो घायल न हुआ हो एक बात तो वैषम पाइन जी ने और व्यासी ने इतनी ऊंची कह दी श्वेत के संबंध में आपको सुनकर आश्चर्य होगा व्यासी कह रहे हैं एक आना निर्दहित भीषमा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 बहुत दुखी होकर के वह यही निश्चय करने लग गया कि इस वीर का कैसे भी वध कर देना चाहिए कहते उस समय वह युद्ध ऐसा हुआ भीष्मी का और श्वेत का जैसे इंद्राश इंद्र का और वृत्ताश्र का युद्ध हुआ था इंद्र और वृताश्र का जैसा भयंकर युद्ध था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 अब तो बल्ली कृत वर्मा शल शल्य जल संध्य विकर्ण चित्रसेन विभिन्सती आदि सब भीष्म जी को चारों ओर से घेर करके उनकी रक्षा करने लगे किंतु महारथी श्वेत ने को अपनी वाण वर्षा से रोक दिया भीष्म जी ने एक भयंकर शक्ति अपने हाथ में ली मंत्र से मंत्रित किया और श्वेत का वध हो जाए ऐसा संकल्प करके छोड़ा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 और प्रति चढ़ा करके अब निश्चय कर लिया महाराज ये पहले दिन की बात है तथा शरम मृत्यु समम भार साधन मुत्तम विकलवान भीष्म दुरासदम ब्रह्मास्त्रेन सुसंक्तम सम शरम लोम ब्रह्मास्त्र से अभिनंत्रित किया ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया गया आप विचार कीजिए सामान्य किसी वीर पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग नहीं किया जाता है जब सारे अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो गए भीष्म के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 संदीप ते भवने यदत कुपस् खनम यथा संजय ने कहा कि जैसे पानी की बाढ़ आ जाने पर कोई पुल बनाने का बांध बनाने का प्रयास करे और घर में आग लग जाने पर कहे कि बताओ कहा कुआं खोदें तो जैसे बाढ़ आने पर पुल बनाने का प्रयास और आग लगने पर कुआं खोदने का प्रयास महा मूर्खता है ऐसे महाराज अब रोने गाने से कुछ नहीं चलेगा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 ऐसे ही पांडवों की सेना डगमगा गई है नशे कुहु पांडवे यश योद्धा भीष्म निरीक्ष इतना भयंकर पराक्रम किया कि पांडव सेना के योद्धा भीष्म जी की ओर देखने में भी समर्थ नहीं रहे बहुत तेज प्रचंड सूर्यों तो आख से कहाँ देखे जा सकते हैं ऐसे ही सबकी स्थिति हो गई। बड़ी सुंदर उपमा दी है व्यास जी ने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 मन में आ सकता था लेकिन जब मार खा करके सुग्रीव आया बंदुना हो मोर या काला और भगवान को बुरा भला कहा ऐसा मरवाना चाहते थे तो हमको भेजा ही क्यों तुमने है? आपने हमको भेजे इसलिए भेजा था क्या भगवान हंसने लगे बोले तुम दोनों एक जैसे लगते थे क्या करें तो फिर माला पहनवाई और एक बाण से समाप्त कर दिया तो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 इस भयंकर युद्ध में दस हजार रसियों का संघार पितामह भीष्म ने किया और पैदल सैनिक और सैनिक हाथी घोड़े इनका तो कहने ही क्या है कितना महाराज भयंकर पराक्रम हुआ अब तो कौरवों ने भीष्मी के मार्गदर्शन में क्रौंच ब्यू की रचना की है और उस क्रौच ब्यहू के क्रंच पक्षी के आकार में ब्यू बनाया गया पंख भाग में दस हजार वीर भाग में एक लाख वीर पृष्ठभाग में एक अर्बुद एक अर्बुद का सातपर्य दस करोड़ होता है और ग्रीवा भाग में एक लाख सत्तर हजार इस प्रकार से क्रंच नाम का व्यू बनाया गया कौरव सेना में ब्यू की रचना हो गई दोनों दलों में श्राद होने लग गया तो इस क्रंच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 पूरी सेना में कि जिधर से जाते हैं पैदल सेना धरासाई हाथियों के हो जाते हाथी हजारों हाथी धरासाई घोड़े धरासाई हो जाते हैं और महाराज उसमें कहते हैं भीम से चरण मार्गन सुभव प्रत्य दृश्यत भ्रांत माविद मधुभ्रांत महातम पुष्प संप्रातम सुमदीर नंचो दरस्या मास पांडवा युद्ध के भ्रांत आविद उद भ्रांत आपुदी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 उस समय भीम सेन को कुछ संकट में पड़ा हुआ देखकर के पांडवों के सेनापति ध्रष्टाजुम्न और सात्विकी ने आकर के श्री भीमसेन की सहायता की है महाराज उस समय भीम सेन ने इतना भयंकर युद्ध किया कि रुद्र तत्रो तत्व भीम प्रावर्त खून की नदी बह गई नदी बह गयी इतनी नदी बह गई की उसमें हाथी बहने लग गए खून की धारा में घोड़े बहने लग गए रथ बहने लग गए ऐसी भयंकर नदी भीम सेन ने बहा दी उस समय आकाश में देवता कहने लग गए और धरती पर सैनिक कहने लग गए भीम सेनम तथा दृष्टवा प्राक्रोश संस्तावक आन्द्र पहले रूपेण कलिंग सही कलिंग माने उड़ीसा के राजा जो आए थे कलिंगों के साथ उड़ियों के साथ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 और महाराज भयंकर युद्ध होने लग गया वही में सैनिक तथो राजन के, के महाराथा तथो भूत विम श्रेष्ठ हो बामम पार्कदास सर्वश्रे विदो गोप्ता गोप्ता यनार्दना कहते साक्षात भगवान श्री कृष्ण जिसके रक्षकों उनका बाल बांका कैसे हो सकता है भयंकर उभय पक्षों का युद्ध हुआ गजारोही गजारोहियों गजारो ही, गजारो के साथ रथारोहित रथारोहियों ही के साथ अश्वारोही अश्वरोहियों के साथ युद्ध होने करने लगे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 मेरी सेना का संहार हो रहा है आप चुपचाप खड़े हैं तमाशा देख रहे हैं नयो से पांडवान संख्य ना पिपार शत सात्य आपको पहले ही कह देना चाहिए था मैं पांडवों से युद्ध नहीं करूंगा मैं धृष्टुन से युद्ध नहीं करूंगा मैं सात्यकी से युद्ध नहीं करूँगा तो आप मने कर देते तो मैं अपने मित्र कर्ण से प्रार्थना करता कर्ण युद्ध में आकर के मूर्चा संभाल लेता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 मैंने कितनी बार तुझसे कहा है कि भगवान श्री कृष्ण जिसके सहायक हो साक्षात नृषि अर्जुन के रूप में जहाँ प्रकट हो धर्मराज स्थिर जहाँ हो वहाँ तेरे जैसे अधर्मी पापियों की विजय नहीं हो सकती तेरे सामने में भयंकर पराक्रम कर रहा हूँ फिर भी तुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं होता तो तू कान खोल सुन ले मैं पहले भी कह चुका हूँ बहुसोच मया राजसमुक्त सत, हो हितम बचा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 एक हैं या हजारों भीष्म युद्ध के मैदान में प्रकट हो गए हैं अर्जुन कह रहे हैं तमेकम समरेशूरम पांडवा संजयी अनेक सत साहस्रम सम लाघवाद इतना लाघ मंडलाकार चारों ओर घूम रहा है रसबी घूम रहा है चक्राकार और भीष्म भीष्मी इतनी पूर्ति से धनुष चला रहे हैं अलाट चक्र के समान ऐसे घूम रहे है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 उन्होंने अर्जुन ने दूसरा धनुष भी काट दिया कई धनुष उठाए और उठाने पर प्रत्यंता चढ़ाते उसके पहले अर्जुन उसको काट देते हैं इसको देखकर के वाह वाह कहकर के बीच में बड़े प्रसन्न हुए साधु साधु गांधी अर्जुन मैं तुम्हारे युद्ध से पराक्रम से प्रसन्न हुयंकर युद्ध होना शुरू हो गया और महाराज इतना भयंकर युद्ध हुआ की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 रथार पश्च निपात मानम द्रोणम च संख्य सगणम मयाद्य आज मैं भीष्म को भी मार गिराता हूँ आज मैं द्रोणाचार्य को भी मार गिराता हूँ हमारे भक्तों के जितने विरोधी हैं एक को आज मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा आज सबको समाप्त कर दूंगा ऐसा कहकर भगवान ने गर्जना किया और संकल्प किया संकल्प करते ही भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया वह चक्रधारी भगवान की सुदर्शन चिंत तस्याग्रहस्तम तस्ग्रहस्तम स्वयं आरुरो भगवान की तर्जनी उंगली में सुदर्शन चक्र आ गया सोभिद्रवन भी मनी क कुद्रो महिन्द्रा वरज प्रमाथी व्यालिम्प पीतांत पटस्का से घनो यथा के तड़ीदा वन भगवान वेग से चल रहे हैं चक्र लेकर के भगवान का पीताम्बर आकाश में ठहरा रहा था ऐसे लग रहा था मानो काली काली भयंकर घटा में पीले रंग की बिजली चमक रही हो भगवान वेग से चले आ रहे हैं देवता भी भयभीत हो रहे है जय जय कर रहे हैं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 किन्तु यदि पांडवों के पक्ष से मैं लड़ा तो हमें अपने प्यारे के मुखारविंद का दर्शन नहीं होगा अपने ठाकुर के मुखारविंद के दर्शन के लिए ही तो वे प्रथम सेनापति बने आहा। आज उनका हृदय भर आया है कूद गए हैं रत्ते और रत्ते कूद करके भीष्म जी को न भय है न संकोच है भीष्म जी रथ कूद पड़े हैं और चरणों में मस्तक रख दिया और बोले भगवन आह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 आज जो हरि न शस्त्र गौला तो जू गंगा जननी को तोला जू गंगा जननी को शांतनुषुत आज जो हरि नगान भगवान का नाम भक्त बांछा कल है आज पितामह भीष्म की इच्छा को पूर्ण किया भीष्मी विचार करते हैं हमारे आराध्य सारथी के रूप में चाबुक लेकर बैठे हमको दुख होता है हमारे जैसे महान अतिथि वीर के इष्ट देव तो चक्रधारी होने चाहिए आज भगवान ने चक्रधारी स्वरूप में दर्शन दिया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 ए आइए आइए देवेश आइए जगन्नाथ आपका स्वागत है एवेश जगन्वास नमो सुधव चक्रपाणी हे माधव हे चक्रपाणी तुम्हें नमस्कार है म तलो कनाथ रथोत्तमा शर्व हे शरण्य प्रभु आप विलम्ब मत कीजिए जल्दी इस अधम भीष्म को आप चक्र से मार करके रथ से नीचे गिरा दीजिए हे भगवान आपके हाथ से मरने पर मेरा शरीर धारण करना सफल हो जाएगा स्वया तस् ममापी कृष्ण यहाँ भी मेरी जय जयकार होगी परलोक में भी मेरी जय जयकार होगी इसलिए हे भगवंत अब विलम्ब मत कीजिए आपने आज तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया है।, है इतना पराक्रम पराक्रमें दिखाया कि सत्य संकल्प परमात्मा श्रीकृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा छोड़नी पड़ी आज आपने हमारे पराक्रम को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 ये हम जानते हैं कि आपका पांडवों के प्रति पक्षपात है आपका पांडवों के प्रति विशेष प्रेम है गतिर भवान केशव पांडवानाम, हे केशव पांडवानाम, भवान एवं गति ही पांडवों की तो एकमात्र गति आप ही है आपको छोड़कर पांडवों की कोई गति नहीं है महाराज जी अर्जुन ने कहा न नहा कर्म यथा प्रतिज्ञा आपने प्रतिज्ञा की लड़ूंगा नहीं आप लड़ेंगे तो हमारी हंसी हो जाएगी आपकी हंसी हमारी हंसी हमारी हंसी आपकी हंसी इसलिए महाराज रस् पर विराज जाइए पुत्री शपे कैशव सोदर चौ केसव मैं युष्ठ की सौगंध खाता हूँ मैं भीमसेन की सौगंध खाता हूँ मैं नकुल की सौगंध खाता हूँ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 चक्र ने कहा जिसके मस्तक पर ऊर्धपुंड है जिसके गले में तुलसी माला है जिसकी जिहवा पर भगवान नाम है उसके ऊर में नहीं जा सकता उसकी रक्षा के लिए तो जा सकता हूँ उसके संघार के लिए मैं नहीं जा सकता भीष्म जी के मस्तक पर ऊर्धपुंड तिलक है गले में तुलसी की माला है जिहवा से आपका गुणगान कर रहे है बोलिए इस स्थिति में मैं भीष्म का संघार कैसे करूँ भगवान मुस्कुराए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 अब तो महाराज थी भयंकर पराक्रम आरंभ हुआ राजन महावे राजिन्न तनुत्र देहा आज के युद्ध में अकेले ही अर्जुन ने दस हजार कौरव पक्ष के रथियों का संहार कर दिया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 पंचभीर मनोज व्याघ्र ही गजयी सिंह शिशुम यथा कहते पांच महान अतिरथि वीरों से अभमन्यु युद्ध कर रहे हैं ऐसे लगता है मानो कोई इस सिंह का बच्चा हो और पांच हाथी आ जाए लड़ने के लिए और पांचों से लड़े वो बच्चा ऐसे महाराज पराक्रम दिखा रहे हैं अभमन्यु भयंकर युद्ध होने लग गया उस समय द्रोणाचार्य भी अभमन्यु के पराक्रम को न रोक सके कृपाचार्य भी न रोक सके कहा तक कहें पितामह भीष्म में भी न रेख सके और उसी समय कृपाचार्य की गले की हसली में अर्जुन ने महाराज अभमन्यु ने ऐसे बाण मारे हैं गहरी चोट खा करके आचार्य तो रथ के सहारे लिढ़क करके ऐसे गिर गए हैं बैठ गए है सब ने कहा भैया ये तो आज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 हाथियों के पर्वत शिखरों के समान विशाल हाथियों की सेना का संहार करने लग गए और महाराज जी असंजय कह रहे हैं भीमसेनम महाबाहम पुत्रास्ते प्राद्रवन भया भीमसेन को गदा लेकर कूदते हुए देखकर आपके सौ बेटे सबके सब भाग गए क्योंकि तो इसके सामने पड़ जाएंगे तो आज ये छोड़ेगा नहीं मार ही डालेगा अद्रिशार मई गुरु प्रगृह महति गदा व्यादिता सेवांत महाराज भीमसेन ऐसे लगते हैं जैसे वज्र लेकर इंद्र चल रहे हों ऐसी उनकी शोभा हो रही है मैंने अपनी आँखों से ही देखा की भीमसेन कालाग्नि के समान दंड यमराज के समान नाच रहे हैं ऐसी भयंकर सेना महाराज भगवान शंकर का महाश्मान बना दिया थोड़ी देर में भीष्म जी ने देखा कि हमारी सेना की तो भीमसेन हालत खराब कर रहे हैं भीष्म जी भीम से युद्ध करने के लिए आए हैं भयंकर युद्ध हुआ है भीमसेन ने भी खूब पितामह से लोहा लिया है सात्विकी की भूरी सभा से बड़ी भयंकर मुठभेड़ हुई है कहते कौरवों की बढ़ती हुई सेना को अकेले भीमसेन ने तटअप्रदेश की भांति रोक दिया है सबको रोक दिया है राजन कर्माति मानुषम हे राजन यह भीमसेन का आज अति मानुष कर्म हुआ मनुष्य ऐसा नहीं अकेले ही सबको रोक दिया बढ़ने से आगे भयंकर पराक्रम दिखाया है दृष्टवा भीष्म सम भीष्म जी आए हैं और भीष्मी ने भयंकर पराक्रम किया है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 आज भीष्म जी इतनी कठोर भाषा बोल रहे हैं भीष्मजी कहते हैं मन ताम राक्षसम क्रूरम तथा चासी तमोव्रतम बहुत ध्यान देने योग्य वाक्य भीष्म कहते हैं राक्षसी प्रकृति के जो लोग होते हैं उनको अपने गुरुजनों के प्रति संदेह हो जाता है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 तथा चासी तमो व्रता तुम तमो व्रत ऐसी कोई राक्षसी हो इसलिए यत कृष्ण तत् जया यहाँ श्री कृष्ण है वही धर्म है जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण है और जहाँ श्री कृष्ण है वही विजय है श्री कृष्ण की महिमा का भीष्म पितामह ने वर्णन किया है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 सिखंडी जैसे ही आया है ये सिखंडी है कौन कथा आप सब जानते हैं काशी नरेश की तीन कन्याएं अबा अम्बालिका और अंबिका अम्बा अंबिका अम्बालिका इन तीनों का हरण करके भीष्म जी लाए थे सब राजाओं को परास्त करके इनमें अंबिका अम्बालिका का विवाह तो विचित्रवीर के साथ अपने छोटे भाई के साथ संपन्न करा दिया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 तब तक परशुराम जी के प्रधान मित्र और उनके सारथी महर्षि अकृतभ वृण आ गए और अकृतभ वृण के सामने रोई बोली चिंता मत करो गुरुजी आने वाले गुरु जी के पास सब समस्याओं का समाधान है बड़े गुरुजी आने वाले हैं बड़े गुरुजी फरसा वाले बाबा आ गए परशुराम जी महाराज परशुराम जी बोले कोई बात नहीं बीच तुम्हारा हरण करके लाया तो बीच विवाह करेगा मेरा चेलाए नहीं करेगा तो मैं उसको मौत के घाट उतार दूंगा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 प्रतिज्ञा की है आज मैं ब्रह्मचारी रहूंगा और मैं अपनी प्रतिज्ञा से नहीं जा सकता टल नहीं सकता आप मेरे धर्म का विचार कीजिए बोले कोई तेरा धर्म नहीं मेरी आज्ञा ही तेरा धर्म है बोले आप अपने पिताजी की आज्ञा से मैया का सिर भले ही खाटो पर हम ऐसी आज्ञा मानने वाले नहीं है हम नहीं मानेंगे आपकी आज्ञा बोले तब युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ तुम्हें तो पता है मैंने इसी अपने दिव्य धनुष से इसी फर्श से इक्कीस बार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 वे जो बसुओं से प्राप्त उनको हुआ था उसका प्रयोग करना चाहते थे उसी समय आकाशवाणी हुई तुम्हारे गुरु हैं। इस अत्र के प्रयोग से कोई बच नहीं सकता यह होने से अनर्थ हो जाएगा ये दीर्घायुष्ठ प्राप्त है अमरत्व प्राप्त है ऐसा मत करो बचुओं ने भी कहा अपने कोप को रोक लो तब आपने क्रोध का उपसंहार किया भीष्म जी बोले मेरा व्रत है मैं युद्ध में पीछे नहीं दिखा सकता पीछे नहीं जा सकता बोले जब इसका व्रत है तो गुरुजी का व्रत नहीं है गुरुजी पीछे नहीं हटेंगे गुरुजी जी, नहीं, गुरु जी नहीं करेंगे गुरुजी तो अभी भी लड़ने के लिए तैयार करें चाहे मरें चाहे मिटें अभी भी लड़ने के लिए तैयार करें मैं पीछे नहीं हट सकता नारद जी ने कहा तुम्हारे गुरु हैं साक्षा में तो कर सकते बोले हजार बार तो दंडोत ऐसी थोड़ी किया जाएगा जूता उतारे धनुष्मान रखा अस्त्र रख दिया सात दंडोत किया ब्राह्मण के चरण बहुत कमजोर होते हैं जैसी दंडोत किया परशुराम जी के आंख से जल बरसने लग गया वक्त भीष्म आज तुमने अपने पराक्रम से अपने गुरु को विजयी जीत लिया है आज तुम विजयी हुए हो शास्त्र का वह वचन आज पूर्ण हो गया शिष्याप पराजयम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 को हृदय से लगाया और अम्बा वहाँ खड़ी खड़ी रो रही थी अरे अब तू काय को रो रही है देख ले हमने पूरी ताकत लगा ली अब जब नहीं कुछ हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ तेरे जो भाग्य में हो तो भोग उसने कठोर तपस्या की और अंत में अपने कठोर तप को करते करते गंगा में स्नान करके अपने भीजे हुए शरीर को प्रज्वलित अग्नि में होम दिया और संकल्प किया की कि मैं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 को जंगल में चला गया रो रहा था कुबेर का सेवक स्थूर्ण कर्ण मिला बोले क्यों रो रहे हो राजकुमार बोले मैं अपने दुर्भाग्य पर रो रहा हूँ जन्म से लड़की हुआ और पिता माता ने लड़का कह के घोषित किया और ब्याह कर दिया तो अब शत्रु सेना आ गई है युद्ध करने के लिए कई राजा लोग क्या करें मेरे मैया बाप बड़े कष्ट में है बोले क्या चाहते बोले मैं पुरुष होता उसने कहा कोई बात नहीं कुछ दिन के लिए मैं अपना पुरुषत्व तो तुमको दे देता हूँ और तुम्हारे स्त्रीत्व को स्वीकार कर लेता हूँ लेकिन तुम लौटा देना अपना हमारा पुरुषत्व तो हमको अपना स्त्रीत्व फिर वापस ले लेना नहीं तो कहीं ऐसा नहीं कि तुम लौट के नहीं आओ फिर मैं लहंगा फैया होकर बैठा रह जाऊँ बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं आप जरूरत पड़ने पर हमारा इतना बड़ा हित करोगे तो मैं भी आपका काम करूंगा ऐसी बात नहीं है अब तो तुरंत उसने पुरुष बना दिया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 किसी भी स्थिति में हो उसको हाजिर करो ओढ़ नहीं ओढ़े ऐसे ऐसे ऐसे आए जैसे ही सामने आया कुबेर ने कह रहे तेने क्या है? ये नाटक बनाया है लहंगा फरिया पहन के क्यों बैठा है उसने सारी बात बता दी ये बड़ा मूर्ख है दूसरे पर कृपा करने के अपना पुरुषत्व तो दे दिया उसका चित्र ले लिया जा अब तू तो इसी रूप में रहेगा वापस नहीं होगा लो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 और पांचवें दिन भी पांडवों को विजय प्राप्त हो गई कौरवों की सेना में भगदड़ मच गई मूल वृंदावन बिहारी लाल की जय आज पांचवें दिन अर्जुन ने भयंकर पराक्रम करके पंचविंशति साहस्त्र निर्दान महारथान 25,000 महारथियों का वध किया है अकेले अर्जुन ने पांचवें दिन छठे दिन का युद्ध आरंभ हुआ है मकर व्यूह और क्रौ बूह बना दिया गया है और महाराज भयंकर युद्ध हुआ ध्रतराज चिंतित हो रहे हैं बार बार कहते हैं तुम क्या कथा सुनाते हो हमारी कभी विजय नहीं सुनाते जब देखो तब पांडवों की विजय सुनाते हो अरे बोले जो हमको दिखाई पड़ता जो मैं देखता हूँ वही तो तुमको सुनाता हूँ अलग से कहा से तुम्हें सुनाऊ तुम्हारे कर्म ही ऐसे है इसलिए अब तुम सुनो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय य के धृतराष्ट्र बोला बोले दीव हमारे सदा से प्रतिकूल ही रहा है आँख भी हमारी ले ली और अब हमारे लड़के भी पराजित हो रहे हैं हाय रे हाय हमारी बात किसी ने सुनी नहीं संजय ने कहा अब रो गाओ मत आपने बिजुर् की बात नहीं सुनी इसलिए ये दिन आपको देखने पड़ रहे हैं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 लगातार युद्ध करता रहूंगा पांडवों से युद्ध करूंगा तुम्हारा प्री कार्य सिद्ध करूंगा यह सुन करके दुर्योधन अप्रीत मना बहु दुर्योधन यह सुन करके दुर्योधन अत्यंत प्रसन्न हो गया दुर्योधन ने कहा महाराज अब तो ठीक है अब तो हमारा काम बन गया साथ में जिन कौरव पांडव मंडल बनाकर बज्रव्यूह बनाकर के युद्ध में प्रवृत्त भे हैं भयंकर युद्ध छिड़ गया है और महाराज श्री कृष्ण अर्जुन के दर से आज में जन कौरव सेना में भगदड़ मच गई है द्रोणाचार्य विराट ने भयंकर युद्ध किया है विराट के पुत्र शंख का वध हो गया है सिद्ध में वो वीर को प्राप्त हो गया है सिखिंडी और अश्वत्था का भयंकर युद्ध हुआ है सात्यकी के द्वारा आलम्बुस्त राक्षस की पराजय हो गई है दुष्टजिमन के द्वारा दुर्योधन की हार हो गयी है और भीमसेन और कृत का भयंकर युद्ध हुआ है इरावान के द्वारा बिंद अनबिंद जो उज्जैन के राजा थे उनकी पराजय हो गई है और भगदत्त से घटोत्क ऐसी पराजित तो हो गया है मद्राज, न, मद्राज पर नकुल और सहदेव की विजय हो गई है शल्य को नकुल और सहदेव ने जीत लिया है युद्व से राजा श्रोतायु पराजित तो हो गए है चेकितान कृपाचार्य मूर्छित तो हो गए हैं और भूसे धृष्ट केतु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 इस प्रकार से क्रमश को समाप्त कर दिया आठ को समाप्त कर दिया है एक त्रुवा बचक क्रूरम पिता देव व्रत सव दुर्योधन मिदम वाक्यम अब्रवीत शास्त्रोचना श्री वृन्दावन बिहारी लाल की शास्त्रोचना देखिए जगदीश चैतन्य जी भी आ गए बड़े सौभाग्य की बात है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 इतना बड़ा संघार हुआ तथे कौरवे नाम भीम सेनो महावल चकार कदनंग घोरं क्रुद्ध काल इवा जैसे मूर्तिमान काल ने क्रुद्ध होकर के आक्रमण किया हो ऐसा भीमसेन ने पराक्रम दिखाया है इधर भीष्म का पराक्रम इधर भीम सेन का पराक्रम दोनों सेनाओं का संघार होने लग गया है इरावान ने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 तो यहाँ युद्ध में कैसे हट जाए लेकिन फिर भी उनको राजी किया जाए अब तो द्रोणाचार्य भीष्म कृपाचार्य शल्य भूरी ये लोग ठीक से पांडवों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर रहे हैं तो चले अब उनसे प्रार्थना करें सब लोग गए हैं भीष्म जी को प्रणाम किया है उवाच प्राजलि भीष्मो सुरोचना सबके गले भरे हुए हैं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 ऐसे ही आप पांडवों का संहार कर दीजिए जब कौरुओं ने अन्याय किया था उस समय ये महापुरुष चले जाते तो अर्थस्थ पुरुषो दासा ये बात नहीं कहनी पड़ती पुरुष अर्थ का दास है किंतु अर्थ किसी का दास नहीं है ये बात फिर नहीं कहनी पड़ती ये बात भी कहनी पड़ी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 युद्ध के मैदान से मैं पीछे तो नहीं हटूंगा लड़ूंगा तो फिर भी पूरी ताकत लगा करके लड़ूंगा लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरी सुरक्षा का भार तुम लोगों के ऊपर है श्री भीष्म जी ने कहा प्रतिज्ञा की स्वख स्वीही गांधारे सोपी करता महारण यम जना कथयती यति मे दुर्योधन जाओ सान दुपट्टा सो जाओ विश्राम करो कल मैं जो युद्ध करने वाला हूं नौवें दिन का युद्ध जब तक ये सृष्टि रहेगी और जब तक महाभारत ग्रंथ रहेगा तब तक, तक ये धरती जानेगी भीष्म का युद्ध कैसा है देवता जानेंगे सिद्ध गंधर वकीर यक्ष जानेंगे न भूतो न भविष्यती ऐसा युद्ध में पराक्रम दिखाऊंगा अब तो महाराज बड़ी जोर के नगाड़े बजने लग गए कौर की सेना में नगाड़े बजने लग गए 9वें दिन के युद्ध का आरंभ हुआ व्यूह रचना हुई घमासान युद्ध आरंभ हुआ विनाश सूचक उत्पाद दिखाई देने लगे। गए द्रौपदी के पांचों पुत्र अभमन्यु राक्षस अलम्बुस के साथ इनका घोर युद्ध हुआ है अभमन्यु के द्वारा नष्ट होती हुई कैरव से कोरव सेना 9वें दिन भी पलायन कर गई है अभमन्यू ने खदेड़ दिया पूरी सेना को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 द्रोणाचार्य का और द्रोणाचार्य और सुशर्मा दोनों अर्जुन से युद्ध करने लग गए हैं और आज के युद्ध में भीमसेन ने अकेले ही बहुत बड़ी गज सेना का संहार कर दिया है भयंकर गज सेना का संहार किया है पातया मास समरे दंड हस्त इवान जैसे दंड लेकर जमराज टूट पड़े ऐसे भीमसेन रस से कूद पड़े और संपूर्ण गज सेना का उन्होंने संगार कर दिया है सोणिताम गदा बिभ्रम वेदो मज्जा कृत छवि कृताभ्यंग सोणी रुद्रवत प्रत्य दृश्य तो आज ऐसे लग रहा है भीम से नहीं है साक्षात सालाग्नि रुद्र युद्ध के मैदान में प्रकट हुए हैं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 वर्तमाने महाव है प्रावर सत नदी घोरा शोणी तांत्र आतों की तरंगे बह रही बहरेंगे उस नदी में महाराज दुर्योपना दुर्योधना पराधे गच्छन्ति ग्छति क्षत्रिया क्षय लोग रो रो करके कह रहे दुर्योधन के अपराध से क्षत्रियो का विनाश हो रहा है युद्ध में अर्जुन ने त्रिगर्तों की पराजय कर दी है सौरव पांडव सैनिकों का घोर युद्ध हो गया है चित्रसेन की पराजय अमन्यु से हो गई है द्रोण से द्रुपद पुत्र की पराजय हो गई है और भीमसेन से बाल्ली की पराजय हो गई है सात्विकी और भीष्म इनका बड़ा भयंकर युद्ध हुआ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 और आज फिर भगवान श्री कृष्ण दूसरी बार भीष्मी को मारने के लिए उद्यत हो गए अर्जुन ने कहा प्रभु ये भीष्मी प्रचंड कालाग्नि पांडवों के सैन्य समूह को सूखे जंगल के समान जला रही है अब मेरी हिम्मत नहीं भीष्म से लड़ने की है आज तो पता नहीं भीष्म जी कितने स्वरूपों में प्रकट हो गए हैं उस समय भगवान ने कहा अर्जुन धरोवत पराक्रम करो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 प्रहरस्मिन नर व्याघ्र नचे यदि तुम मोहित न हो रहे हो तो भगवान ने कहा अर्जुन अब तुम क्षत्रिय धर्म का स्मरण करके युद्ध करो भीष्म को परास्त करो अर्जुन ने भगवान से कहा भगवान अवध्याधन राज्यं बा नरकोत्तरम दुखानी बनिवा सेवे बनवा सेवा किन्नु में सुकृतम भवे हे भगवान अवध्य पुरुषों का बध नरक से भी बढ़ करके है निंदनीय है अवध्य पुरुषों का बध करके नरक प्राप्त करू नरक से भी भयंकर राज्य के भोगों को प्राप्त करू अथवा बन में रहकर प्रेम से भजन करू आप बताइए उचित क्या है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 वासुदेव सो प्रतस्कंद महाराथा अभीदुद्रा विधी शाभुज प्रहरण बलि प्रतोद पास्तेजस्वी प्रतोद माऊ प्रतोदपाणिस्तेजस्वी सिंहवदन जगतिं दी जगदीशरा क्रोधताेक्षण कृष्ण जगांशित सद्युति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 माली यथाम बड़ी सुंदर उनकी शोभा हो रही है इंद्र नीलमणि के समान भगवान श्याम सुंदर हैं पीताम्बर धारण किए हुए हैं ऐसे लग रहे हैं, मानो विजुन्माला से अलंकृत श्याम घन भीष्म की ओर बरसने के लिए जा रहा हो ऐसी शोभा हो रही है भीष्म जी ने अपने दुरुष्ट की प्रत्यंजा खींची है संकार किया है और मुस्कुरा करके कहा है कुवाच गोविंदम असंभ्रां न एहि एहि पुंडरी देव देव नमोस्तुते देव देव नमोस्तुते हे पुंडरी आइए आइए आपका स्वागत है अब बिल्म मत कीजिए मैं पूरी शक्ति लगाकर युद्ध कर ही इसलिए रहा हूँ कि मैं आपके हाथों मारा जाऊँ मेरी ऊपर कृपा हो जाए स्वया ही देव संग्रामे हत्या की परम कृष्ण लोके भक्ति सर्वतः मैं आपका दास हूँ आप मेरे ऊपर प्रहार कीजिए प्रहरस्व थे स्तंभ दासो आज अर्जुन फिर चरणों में पड़ गए थे दस कदम तक फिर भगवान गठित कर लेगा अर्जुन को फिर अर्जुन ने कहा भगवान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 क्योंकि तमे गतिरस्माक गतिमे न युद्धम रोचते महियम भीष्मेण सह माधव हंसी भीष्म महावीरियो मम संयोगे हे भगवान आप ही हमारी गति है हमारी दूसरी कोई गति नहीं है हम भीष्म से युद्ध नहीं करना चाहते हैं व्यर्थ में इतने क्षत्रियों का संहार हो रहा है भगवान मैं क्या करूं? आ धन्य है धन्य है भगवान की भगतवत्ता धन्य है कीर्तन कर श्री राम जय राम जय जय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 सीता राम जय सीताम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री राम जय राम जय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 अपने वचन का विचार नहीं करूंगा मुझे केवल आपकी आज्ञा चाहिए आप हमें आज्ञा दे दे सौहारदात योस्मेण पांडव स्वप्रयुक्त में राजो किन्या आपकी आज्ञा से मैं क्या नहीं कर सकता हूँ महाराज युवि मुझे आज्ञा दीजिए मैं अकेले ही भीष्म के लिए पर्याप्त हूं समाप्त कर दूंगा भीष्म को पर्वों को भी मैं ही समाप्त कर दूंगा पश्चिताम धार्त यदि मैं पालगुना। कान खोलकर सुन लें महाराज आपकी आज्ञा होनी चाहिए यदि कल संपूर्ण देवता भीष्म की रक्षा करने आ जाए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 ऐसा अद्भुत भगवान का भक्त वात्सल्य है भगवान कहते हैं यत्रु पांडुपुत्राणाम मत्थशत्रुश्चन संशया मदरता भवदीया ये ये मदीया सवैवते जो पांडवों के शत्रु हैं वो मेरे शत्रु हैं जो पांडवों के भक्त हैं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 मेरे संबंधी अर्जुन यदि इनके लिए आवश्यकता पड़ जाए तो मानसान दास्यामी महीपते हे महीपते हे राजन अर्जुन के लिए मैं अपना मानस भी नोच करके किसी को दे सकता हूँ मैं अपने कलेजे को निकालकर अर्जुन के लिए दे सकता हूँ ये भगवान की भक्तों के प्रति भक्ति है इसलिए मुझे आप नियुक्त कीजिए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 ष्म जी हंसने लगी भीष्मी बोले नतम पश्च्यामी लोकेशु माम समुद्जतम मेरे हाथ में धनुष धनुषवाण हो अस्त्र शस्त्र हो तो मैं त्रिलोकी में किसी को नहीं समझता कोई मुझे समाप्त कर सकता मार तो को कोई सकता ही नहीं मुझे हाँ दो लोगों की मैं कह नहीं सकता त्रिलोकी में दो लोग ऐसे है हैं जिनका जिनको छोड़कर मैं घोषणा कर रहा हूँ कौन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 अब एक तलकई मुहूर्त है कल गिर गए तो गिर गए नहीं तो गई तुम्हारे गात से गाड़ी फिर हो गई तुम्हारी विजय अर्जुन बोले नहीं नहीं महाराज अब जो कुछ भी हो आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे दसवें दिन युद्ध के लिए सेना ने प्रस्थान तो किया आज शिखिंडी को तैयार कर दिया गया है तैयार हो जागरने के लिए शिखिंडी भी कोई सामान्य वीर नहीं है महावीर है शिखंडी कौरवों को भी भनक लग गई है ये होने वाला है इसलिए द्रोणाचार्य कृपाचार्य भूर श्रवा आज जितने वीर सौरभ पक्ष के हैं वे के सब आज तैयार हैं किसी भी स्थिति में शिकंडी को भीष्म के आगे नहीं आने देना है नहीं तो कल खतरा हो सकता आज खतरा हो सकता है आज दसवा दिन है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 शक्ति का परिचय देते हुए दस हजार बेगशाली हाथियों का बध कर दिया दसवें दिन दस हजार घोड़ों का घुड़ सवारों का दो लाख पैदल सैनिकों का भीष्मी ने बध कर दिया और इस प्रकार से यज्ञ युद्ध रूपी यज्ञ में बहुत प्रचंड आहुति आज भीष्म जी ने अर्पित की है महत्या से सार्धम सारधम ततो युद्ध मतो अब तो शिखंडी को आगे करके पांडव आगे बढ़ते चले जा रहे हैं भयंकर युद्ध हुआ है दुस्टासन ने रास्ता रोका है अर्जुन और दुस्तासन का भयंकर युद्ध हुआ है दुस्तासन पराजित हो गया भाग खड़ा हुआ अर्जुन आगे बढ़े हैं जो जो सामने आता है उसको अर्जुन परास्त करके और शिखंडी को आगे बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं गौरव पांडव पक्षों के कैसे अलग अलग द्वंद युद्ध हुआ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 अब मैं अपने इस घोर क्षत्रिय कर्म से स्वयं ही उद्विघ्न हो उठा हूँ वत् युष्ठिर युष्ठिर महाप्राज्य सर्वशास्त्र विशारद श्रृण सुवचनम तातव धर्म्यम स्वर्गम चल पता आज मैं तुमसे बड़ी उत्तम परलोक में सुख प्रदान करने वाली बात कह रहा हूँ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 ष्म जी ने आज भी भयंकर पराक्रम दिखाया है और उस समय अर्जुन ने ललकारते हुए कहा तिखंडी क्या देख रहे हो अब विलंब मत करो भीष्म प्रति महाराज जही नम इति चा इनको तुरत समाप्त कर दो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 तथा जग्राह गांगे शरदारा शिखंड भीष्म अद्भुत पराक्रम किया है पांडवों की सेना का बहुत बड़ा नरसंहार किया है आज दसवें दिन भी दस हजार रसियों को वीर गति प्रदान की है श्री पितामह भीष्म ने और महाराज दस हजार महारथियों का वध किया है अग्नित हाथियों का वध किया है पांच हजार रथियों का वध किया है और महाराज पैदल सैनिक सिपाहियों का वध किया है दस हजार घोड़ों का संघार किया है बड़ा भयंकर पराक्रम दिखाया है भगवान ने कहा कि देखो अर्जुन आज आखिरी बात है आज यदि तुम्हारे मन में भीष्म के प्रति दया आ गई तो तुम्हें कभी विजय नहीं मिलेगी इसलिए मेरी आज्ञा है अब विलम्ब मत करो शिखिंडी को आगे करके शिखिंडी के बाणों से भीष्म का कुछ बिगड़ने वाला नहीं अब तुम स्वयं ही बाण बरसा करके और भीष्म से युद्ध करो अब तो अर्जुन ने पराक्रम किया है पहले ध्वजा काट डाली है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 और वे कहने लग गए कि वज्रासनि समस्परता अर्जुन न मुक्ता सर्वे व्यविचि नेमे वाणा ति कंड नेम इत्यर्धे है, है ना व्याकरण पढ़ते हैं लघु सिद्धांत सिद्धांत पढ़ते हैं, तो क्या कहा जाता नेम इत्यर्धे नेम शब्द अर्धवाच्य नेमे वाणा न इमे वाणा सिकंडीना ये सिकिंडी के बाण नहीं है अर्थ नहीं है नेमे, नेमे ने मेम इत्य इसमें आधे बाण सिकिंडी के हैं और आधे बाण अर्जुन के हैं सिकिंडी के शरीर को छू करके बाहरी बाहर लगे रह जाते हैं और अर्जुन के बाण आर के पार धप जाते हैं वे अर्जुन के बाण है ये यमदूत के समान हमें पीड़ा पहुंचा रहे हैं गदा परिग संस्पर्शा नेमे वाणा सिखंडा इव संक्रेलिहाना विश्ववाना कई श्लोकों में नेमे वाणा सिकंडना नेमे वाणा सिकंडिना नेमे अब तो उस भयंकर परिस्थिति में भी भीष्म ने अपने अस्त्र नीचे नहीं रखे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 दुर्योधन ने बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया बोले दादाजी इतने निराश मत होइए आपका इलाज होगा सब बाण निकलवा करके घाव में मरम पट्टी कराई भीष्म ने फटकार दिया अर्जुन तू मेरे घाव की मरम पट्टी क्या करेगा मेरी बात तो मानता नहीं है मैंने अपनी इच्छा से ये बाण सैया सर सैया स्वीकार की है मुझे अब वैद्यों की आवश्यकता नहीं है ले जाओ इन वैद्यों को बुलाया है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 बलवीर ये विपास थोड़ा पाठांतर है बलवीर्य विवाह प्रया धर्माधि क्षत्रिय न विद्यते इसलिए तुम युद्ध करो ये भीष्म पर्व आज पूर्ण हो रहा है वैशंपायन महर्षि कह रहे हैं कि भीष्म पर्व का जो श्रद्धापूर्वक श्रवण करता है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 सब तो ब्राह्मणों को सुंदर भोजन कराके चंदन लगा के ताम्बुल खिलाकर के और उनको सुंदर चकाचक घी में सर भोजन करा के चंदन लगा, लगा के माला पहना के ताम्बुल खिलाकर के दक्षिणा देनी चाहिए और जल का दान करना चाहिए नहीं? ऐसा लिखा है ये सब हो रहा है हाँ पाठ में जब जिस पर्व की समाप्ति हुई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 धारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय हरी वृंदावन विहारी लाल की जय विष्वी के धराशायी होने के बाद सब चिल्लाने लगे शुक्र सुकर्ण छुप करने तत् भारत पार्थिवा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 में नेत्र खोले हैं और नेत्र खोल करके कहा कौन कौनते कर्ण मैं तुम्हारी इस विनम्रता से अत्यंत प्रसन्न हूँ आज यदि तुम मुझे आज्ञा लेने नहीं आते तो मैं तुम्हें, तुम्हें शाप दे देता क्योंकि तुम महात्मा पांडू के क्षेत्रज कुंती के पुत्र सूर्य के अंत से उत्पन्न महात्मा कर्ण हो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 वर्ण शैष्यापत्तिया श्रुते नयसाधिया वीरिया दार्क्ष्यावाद अर्थ ज्ञा नयाजा नया जयात दुर्योधन ने कहा वर्ण की दृष्टि से आप ब्राह्मण है, हैं इसलिए सबसे श्रेष्ठ हैं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 आपको इस सेनापति के पद को स्वीकार कर लेना चाहिए बहुत स्तुति भी की है दुर्योधन ने उसने कहा महाराज जैसे एकाग रुद्रो में कपाली की महिमा है अष्ट में पावक की महिमा है यक्षों में कुबेर की महिमा है मृतो में बासव इंद्र की महिमा है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 यहाँ द्रोण पर्व के आरंभ में आठवें अध्याय में ही द्रोणाचार्य का वध कर दिया और इसके बाद फिर धरतराज ने कहा महाराज इतने जल्दी कैसे मारे गए वो चट्ट पट्टे उनको समाप्त कर दिया पूरी बात सुनाओ कैसे कैसे हुआ क्या हुआ किसने कितना पराक्रम दिखाया तब फिर विस्तार पूर्वक संजय सुनाते हैं पहले संक्षिप्त में सुना देते हैं बोले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 इतने जल्दी कैसे पधार गए आप कृपा करके उन्होंने क्या क्या पराक्रम करके दिखाया उसका वर्णन करो यहाँ से पुनः द्रोण पर्व में युद्ध के प्रकरण का आरंभ हो रहा है संजय ने भगवान कृष्ण की महिमा का गान किया है भ्रतराष्ट्र ने भी कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है और दुर्योधन ने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 मैं उनको पकड़ के लाऊंगा युष्वर का तुम क्या करोगे बोले मैं वचन देता हूं मैं उन्हें मारूंगा नहीं फिर क्या करोगे बोले मैं फिर उनको ललकारूंगा पिताजी से आज्ञा करा दूंगा कि जुआ खेलो और जुआ में फिर बनवास और अपने लिए राज्य मांग लूंगा युद्ध खत्म हो जाएगा हम फिर राजा बन जायेंगे वो जंगल में चले जाएंगे ये फिर जुआ के ललकारूंगा ऐसी इसने मंत्रणा कर ली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 और द्रोणाचार्य के द्वारा पांडव पक्ष के अनेक वीरों का बध हुआ है आज पहले दिन आज विजयश्री अर्जुन को प्राप्त हुई फुलो भक्तवत भगवान की जय दूसरे दिन द्रोणाचार्य ने कहा दुर्योधन वत् में धर्मराज को पकड़ इसलिए नहीं सका कि अर्जुन मेरे सामने थे अर्जुन को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 और अर्जुन को ललकारा है अर्जुन संसप्तकों से युद्ध करने के लिए चले गए हैं अर्जुन का संसप्तकों के साथ युद्ध हुआ है और सुधनवा ने भयंकर पराक्रम दिखाया है आज अर्जुन ने सुधनवा का वध किया वीरगति को प्राप्त हो गया संसप्त गणों के साथ अर्जुन का घोर युद्ध हो गया द्रोणाचार्य ने गौड़ूह बनाया है और युधिषि ने चिंता व्यक्त की है भ्रष्टा ने और बना करके पुनः उसका उत्तर दिया है और उस युद्ध में गज सेना का संघार भीम सेन के द्वारा हुआ है द्रोणाचार्य ने सत्यजीत को पराज कर दिया है सत्यनिक दृढ़ सेन क्षेम वसुधान और पांचाल राजकुमार का भी वध द्रोणाचार्य ने कर दिया है सत्यजीत का भी वध कर दिया है और आज पांडवों की पराजय हो गई है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 रावण के द्वारा प्रेषित अमोघ शक्ति को भगवान श्री राम ने अपने वक्षस्थल पर स्वीकार कर लिया तुरंत विभीषण पाचे मेला सन्मुख राम सहयोग ऐसे ही भगदत्त ने वैष्णवास्त्र का प्रयोग किया है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 और महाराज अब दुर्योधन दुर्योधन की योजना से अर्जुन को तो संसप्तकों के बदके लिए भेज दिया गया और ये पता चला कि वे उधर लड़ने गए हैं संसप्तक अर्जुन को अटका करके रखेंगे तब आज हम युधिष्ठिर को पकड़ेंगे और इन कांडवों को पकड़ करके दुर्योधन को अर्पित करेंगे ये योजना बन गई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 और आप लोगों की कृपा से मैं बाहर निकल आऊंगा ईश्वरी ने कहा केवल तुम द्वार बना दो चक्रव्यूह के भेदन का द्वार बनाने के बाद आगे का काम तो हम लोग स्वयं ही संपन्न कर लेंगे तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे परिनिधायानु यास्यामो रक्षण तस्वतो मुखा तुम्हारी रक्षा करते करते हुए पीछे पीछे, पीछे चलेंगे भीमसेन बोले देखो खाली तोड़ दो सूची प्रवेश मुसलभ प्रवेश जहाँ सुई घुस जाती वहाँ लोग मूसल घुसाने की भी कोशिश करते हैं सुई घुसी है तो मूसल भी घुसाएंगे आप घुसो तो सही हम देखेंगे हम समाप्त कर देंगे मैं स्वयं अपनी गदा से सारे ग्यूह को तोड़ दूंगा अमन्यू ने कहा अहमे तत्प्रवश्या द्रोणानी कम दुरासदम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 यदि चेना समग्रम क्षत्र मंडलम न करोम्यस्तधा युद्धे न भवाम्यर्जुनात्मज यदि एक ही रथ से एक ही धनुष के द्वारा मैंने चक्र के आठ टुकड़े नहीं कर दिए तो मैं अर्जुन कुमार अघमन्यु ने प्रतिज्ञा कर ली है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 द्रोणाचार्य कहा है बहुत सुंदर श्लोक है एक सच्छति सौभद्र पाठना प्रथि युवा नंदयन सुहृद सरवान्जान युधिस्थिम नकल सहदेच भीमसेन च पांडवम् बंधू संबंधी न्यान मध्यस्थान ससुरता देखो यह सुभद्रा नंदन अब मन्यु आ रहे हैं महाराज ऋषि का आनंद बढ़ाते हुए भीम से नकुल सहदेव का आनंद बढ़ाते हुए अपने बंधु बांधवों के चित्त में उत्साह का संवर्धन करते हुए आ रहे हैं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 और इस युद्ध में कर्ण की भी पराजय हो गई है उसके घोड़े मार दिए कबज को काट दिया उसकी ध्वजा को काट दिया उसके भाइयों का बध कर दिया और उसके सारथी का मस्तक धड़ से अलग कर दिया और एक तीखे आमंत्रित बाण से ऐसा पसली में घायल किया है कर्ण को कि कर्ण बेहोश होकर गिर गया और कर्ण के सैनिक प्राण बचा कर कर कर्ण के युद्ध के मैदान से उसको बाहर ले गए अभिमन्यु ने करने के भाई का वध किया है कौरव सेना का संहार किया है जिधर जाता है अभमन्यु उधर कौरव सेना भागने लग जाती है जैसे सिंह की गर्दना से हिरणों के झुंड भागते हैं, ऐसे ही अम्यु से भागने लग गए शंकर जी से वर प्राप्त किया था जयद्रथ ने आप पहले सुन चुके हैं जयद्रथ को वर प्राप्त है की कि किसी एक दिन अर्जुन को छोड़कर सभी पांडवों को तुम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 कोई पीछे से सहायक नहीं क्योंकि जो सहायक है वे तो द्वार पर ही रह गए द्वार पर जयद्र खड़ा हुआ है उसने भीतर घुसने नहीं दिया उससे युद्ध होने लग गया लेकिन अमन्यु घबराए नहीं पीछे पैर रखा नहीं आगे बढ़ते चले गए अकेले ही युद्ध करते हुए आगे बढ़ गए बसाती अनेक योद्धाओं का वध किया अम्यु के द्वारा सत्यश्रवा का वध किया क्षत्रिय समूह रूपम्रथ और अनेक मित्रगणों की पराजय हुई सैकड़ों राजकुमारों का वध कर दिया दुर्योधन की पराजय हो गई, अमन्यू ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण और प्राथपुत्र का वध किया है सेना सहित से छह महारथी छ छह महारथी सेना के सहित अमन्यू के आगे से भाग खड़े हुए आप विचार करो पूरे महाभारत युद्ध में अभमन्यु के जैसा पराक्रम अर्जुन का भी नहीं अद्भुत पराक्रम है अभमन्यु का छह महारथियों को अकेले ही खदेड़ दिया सेना के शत युद्ध के मैदान से बाहर कर दिया अलग कर दिया छह छह महारथी फिर उपलट करके आए हैं भयंकर युद्ध किया है दस हजार राजाओं को और कौशल नरेश बृहद बल को भी स्वर्ग भेज दिया है अपने बाणों से मार करके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 महाभारत युद्ध में दो महापाप बहुत बड़े हैं द्रौपदी का अपमान महापाप जिसका दुष्प्रयाम कितनी बार वक्त की नदियां इस धरती पर बही और दूसरा भयंकर महापाप था सामान्य लोग नहीं इतने बड़े बड़े अत्रथी महावीरों के द्वारा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 श्री कृष्ण का भांजा श्रीकृष्ण के रूप में वहाँ प्रकट हो गया महाराज तम चक्र रेणुजल सोभितांगो बभासती वोज्जवल चक्र पाणी रणे भी मु क्षण मासद्र सवासुदेवाकृति प्रकुवं साक्षात भगवान का अनुकरण कर रहा हो अम्यू ने उस अवस्था में भी काल के अवसति कई कई आदि को मार डाला यात्री संतु संस्कार द चैनल ऑफ इंडिया हमारी संस्कृति हमारी विरासत